भाषार्थ, इंद्र के लिए हम अविरत प्रवाह की भांति बहुत इस्तुतियों से अंतरिक्ष के प्रदेश से जल की विस्त प्रेरित करेंगे, जो इंद्र अपने अनेक शक्तियों से पृथ्वी एवं आकाश को जैसे धूरी के बल से चक्र को चलाया जाता है, वैसे ही सब प्रकार से रोका हुआ है, भाषार्थ। ऊद और तेज को उत्पन्न करने वाला शीघ्रता युक्त बड़े वेग से प्रहार कराने वाला शत्रुओं को पराक्रम से कंपाने वाला अनेक कार्य करने वाला अस्त्र शस्त्रों से संपन्न सरल धर्म के मार्ग से प्रेरित करने वाला सोम सभी विस्तृत अरंडियों में व्याप्त होकर उनको बढ़ाता है। सब मापक साधन भी इंद्र की बराबरी नहीं कर सकते और इंद्र के भाव की लघुता भी नहीं कर सकते। भाषार्थ जिस इंद्र की द्यावा पृथ्वी, उदक, अंतरिक्ष एवं पर्वत बराबरी नहीं कर सकते, उस इंद्र के लिए सोमरस शरित होता है। जिस समय शत्रुओं के ऊ तथा बलवानों को स्थिरों को भी तोड़ डालता है भाषार्थ जिस प्रकार कुल्हाड़ी वनों को काट गिराती है उसी प्रकार इंद्र ने वृत्र असुर का संहार किया शत्रु नगरी को ध्वस्त किया नदियों को वर्षा के जल से प्रवाहित किया कच्चे घड़े की भांति मेघ को भंग किया इंद्र ने सहायक मर्तों के साथ जल को हमारे निश्चय से उत्तम धनों को देने वाला है, जैसे खड़क गांठों को काटता है, वैसे ही तुम भक्तों के दुख नष्ट करता है, मित्र एवं वरुण के बंधु की भांति योग्य धारक कार्य का, जो अग्निजन नाश करते हैं, उनको भी तू नष्ट करता है, भाषार्थ जो दुष्ट लोग मित्र अर्यमा स्तुत्य मरुत एवं वरुण को कष्ट देते हैं उन शत्रुओं के लिए हे कामकुरुत इंद्र तू अपने अति वेगवान बलवान प्रद्युत वज्र को तेज झीर कर भासारथ इंद्र दिवलोक का स्वामी है इंद्र पृथ्वी जल एवं पर्वतों का भी स्वामी है इंद्र वृद्ध एवं बुद्धिमानों का भी स्वामी है इंद्र ति प्रार्थना करनी चाहिए भाषार्थ इंद्र रात्रि दिन अंतरिक्ष जल समुद्र को धारण करने वाले स्थान वायु के विस्तृत स्थान पृथ्वी की सीमा नदियां एवं मानवों से भी इन सभी से भी महान हैं भाषार्थ हे इंद्र तेरा भेदन रहित शत्रु हनन करने का अस्त्र वज्र जोतिर मई ऊषा की पताका किरण की भांति शत्रुओं के ऊपर गिरे बहुत तापकारी भयंकर शब्द करने वाले अस्त्र से मित्र द्रोही शत्रुओं का नाश कर आकाश से उत्पन्न होने वाली विद्युत की भांति तू उन्हें नष्ट कर भाषार्थ प्रकट होते हुए इंद्र के � तयुक्त आकाश एवं पृथ्वी दोनों भी और उदक ये सभी इंद्र का अनुसारण करते हैं तेजस्वी इंद्र के अनुगामी होते हैं भाषार्थ हे इंद्र तेरा वह दिख्यात अस्त्र और बाण जो तू पापी राक्षस पर फेंकता है वह कब टखट होगा जिससे तू संग्राम के लिए आए राक्षस का नाश करता है जिससे मित्र देशी राक्षस हत्या स्थान में पशुओं की भांति वे भी मरकर इस पृथ्वी के ऊपर पड़े भाषार्थ हे इंद्र जो शत्रुता करने वाले तथा अपने संग बनाए हुए अत्यंत पीड़ा पहुंचाते हुए हमें सब ओर से घेरकर हमारे ऊपर शस्त्र प्रहार करते हैं वे शस्त्र गूढ़ अंधकार में गिरे तथा उनको सुप्रकाशित दिन अनेक उपासना यज्ञ आदि एवं स्तोत्रों से स्तुति करते हैं पसंद करते हैं स्तुति करने वाले ऋषियों के इस एक साथ मिलकर करनी योग्य प्रार्थना से मैं भी स्तुति करता हूं अन्य स्तुति करने वाले लोगों की उपेक्षा कर तू रक्षा करने के लिए हमारे पास ही आओ भाषार्थ हे इंद्र हम तेरी रक्षा करने की कृपाओं को सदैव प्राप्त करें और हे इंद्र तेरे नवीन एवं उत्तम अनुग्रह बार-बार हमारी रक्षा के लिए हमें प्राप्त हों इसलिए हम याचना स्तुति करते हैं, निश्चय से ही हम विश्वामित्र पुत्र तेरी कृपा से अच्छे दिन प्राप्त करें, भाशार्थ इस संग्राम में महान पवित्र ऐश्वर्यों के अधिपति हमारे भक्तों की याचना सुनने वाले, उग्र युद्धों में शत्रुओं को नष्ट करने वाले तथा समस्त धनों का विजय करने वाले पुरुषोत्तम इंद्र क नव तितम सुक्तम भाषार्थ सहस्त्रों मस्तक जिसके हैं सहस्त्रों आँखें जिसकी हैं सहस्त्रों पाँव जिसके हैं ऐसा एक पुरुष ईश्वर है वह भूमि के चारों ओर घेर कर रह रहा है तथा दस अंगुल रूप इस अल्पस्तित्त को व्यापकर बाहर भी है भाषार्थ जो भूतकाल में हुआ था जो वर्तमान काल में है और जो भविश्यकाल में होने वाला है वह सब यह पुरुष ही है तथा वह पुरुष अमरपन का मोक्ष का स्वामी है। जो से बढ़ता है भाष्य इस पुरुष की इतनी विशाल महिमा है इससे बड़ा इवन एक उत्तम पुरुष है सब भूत मात्र जो इस जगत में हैं वह सब इसके एक चरणवत हैं इसके तीन चरण दिव्य लोक में अमृत रूप हैं भाष्य त्रिपाद पुरुष ऊपर दिवलोक में रहता है इस पुरुष का एक भाग यहां इस जगत के रूप में पुन-पुन उत्पन्न होता रहता है बाद में उसने अन््य खाने वाले तथा अन्न ना खाने वाले जगत को चारों ओर से व्याप लिया। भाषार्थ उस परमात्मा से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ विराट के ऊपर एक अधिष्ठाता पुरुष हुआ वह उत्पन्न होने पर विभक्त होने लगा पहले भूमि आदि गोल हुए तदनंतर उस पर के शरीर हुए भाषार्थ जब देवों ने विराट पुरुष रूपी हवि ने यज्ञ करना आरंभ किया तब वशंत रितु इस यज्ञ में ग्रहित का कार्य करता � पन्न हुए यजनीय विराट पुरुष को यज्ञ में प्रोक्षण करके जो देव साध्य एवं ऋषि थे उन्होंने उस विराट पुरुष से ही यज्ञ चलाया था भासार्थ उस सर्वहुत यज्ञ से दही के साथ मिला घृत प्राप्त हुआ वायु में उड़ने वाले पक्षी एवं वायु देवता के वन में रहने वाले उन पशुओं को ग्राम में पशु बनाए भासार्थ उस सर्वहुत यज्ञ से ऋग्वेद के मंत्र और सामगान बने छंद अर्थात अथर्ववेद के मंत्र भी उसी से उत्पन्न हुए तथा उसी से यजुर्वेद के मंत्र भी उत्पन्न हुए भासार्थ उस सर्वहुत यज्ञ से अश्व हुए जो दोनों ओर दांत वाले हैं उसी से गायें उत्पन्न हुईं तथा उसी से बकरियां एवं भेरियां उत्पन्न भासार्थ जिस पुरुष का यह वर्णन किया है उसकी कितने प्रकार से कल्पना की गई है उसका मुख क्या है दोनों बाहु कौन हैं इसकी जांघें कौन सी हैं तथा उसके पैर कौन से हैं ऐसा कहा जाता है भासार्थ इस पुरुष का मुख ब्राह्मण ज्ञानी हुआ इस पुरुष की भुजाएं क्षत्रिय अर्थात शूर पुरुष हुए है, इसकी हैं इसकी जांघें है भासार्थ परमात्मा के मन से चंद्रमा हुआ है परमात्मा की आंखों से सूर्य हुआ है मुंह से इंद्र एवं अग्नि हुए तथा प्राण से वायु हुआ भासार्थ नाभि से अंतरिक्ष हुआ है सिर से द्योलोक हुआ है पैरों से भूमि हुई कानों से दिशाएं हुई इस प्रकार अन्य लोगों की कल्पना करनी योग्य है भाषार्थ इस यज्ञ की सप्त परिधियां थीं तथा तीन गुणाताप अर्थात 21 समिधाएँ थीं देव जिस यज्ञ को फैला रहे थे उसमें इस पुरुष रूपी पसु को बांधते थे भाषार्थ देवों ने इस यज्ञ पुरुष के साधन से जो यज्ञ का कार्य करना शुरू किया वे आरंभ के ध यहां पूर्व समय के साधन संपन्न यज्ञ करने वाले लोग रहते थे, वे ही महात्मा लोग निश्चय से उसी सुखपूर्ण स्थान में जाकर रहने लगे। एक नवतितम सुक्तम भाषार्थ हे अग्नि, बुद्धिमान पुरुषों द्वारा इस तोतरों से स्तवित उदार दानशील मन वाला अग्नि, उत्तर वेदी पर बैठकर अन्न की कामना करता हुआ, दीप्तिमान एवं उत्तम मित्र है वह मैत्री की कामना करता हुआ प्रज्वलित होता है भाषार्थ दर्शनीय सुशोभित एवं अति तुल्य पूजनीय अग्नि प्रत्येक घर में तथा सभी वनों में रहता है जनहितैषी अग्नि प्रत्येक प्राणी में व्याप्त होकर किसी की भी उपेक्षा नहीं करता है वह प्रजाओं का हितकारी होकर प्रत्येक मानव में निवास करता है। भाषार्थ, हे अग्नि, तू सब बलों से स्त्रेष्ठ बलशाली है, तू कर्म सामर्थ से उत्तम शोभन कर्मा तथा बुद्धिमान कार्य से क्रांत दर्शी विद्वान है, तू सर्वग्य एवं ऐश्वर्यों का संस्थापक है, ज्यावा पृथ्वी जिन धनों का संवर्धन करते हैं। उन का तू ही अकेले है